महाभारत द्रोणपर्व एक चारिशद्याय सात्विकी का अद्भुत पराक्रम श्रीकृष्ण का अर्जुन को सात्विकी के आगमन की सूचना देना और अर्जुन की चिंता संजय उवाच तमुद्यतम महाबा दुस्साहन रती त्वरित जय सुधनंजय जय पर्यावरियन संजय कहते हैं राजन महाबाहु सात की जल्दी करने योग्य कार्यों में बड़ी फूर्ति दिखाते थे वे अर्जुन की विजय चाहते थे उन्हें अनंत सैन्य सागर में प्रविष्ट होकर दुशासन के रथ पर आक्रमण करने के लिए उद्यत देख सोने की ध्वजा धारण करने वाले त्रिगर्त देशी महाधनुधर योद्धाओं ने सब ओर से घेर लिया अथैनम रथ वंशे नर्वतः सन्निवार्य ते अबा कि परम धन द्वारा सब ओर से सातकी को अवरुद्ध करके उन परम योद्धाओं ने उन महारल एक पंचाशतम शत्रु सात की सत्य विक्रम परंतु महासमर में शोभा पाने वाले अपने शत्रुप उन पचास राजकुमारों को सत्य परमी सात्कीिकी ने अकेले ही परास्त कर दिया। संप्राप्य भारती मध्यम तल घोष सक शक्ति गा पूलम सलिलमता त्रादुतम अपस्याम सैने यित ऋणे कौरवसेना का मध्य भाग हथेलियों के चट, चट शब्द से गूंज उठा था शक्ति तथा गदा आदि अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त था और नौका रहित अगाध जल के समान दुस्तर प्रतीत होता था वहां पहुंचकर हम लोगों ने रणभूमि में सा्तिकी का अद्भुत चरित्र देखा प्रतीच्या दिशि दृष्ट्वा प्राच्यामी लाघवात उदिचि दक्षिणामचीम प्रतीचि विदिशत नृत्य निवाचर छुर यथारत सतम तथा वे इतनी फुर्ती से इधर उधर जाते थे कि मैं उन्हें पश्चिम दिशा में देखकर तुरंत ही पूर्व दिशा में भी उपस्थित देखता था सैकड़ों रथियों के समान वे की उत्तर-दक्षिण पूर्व और पश्चिम तथा दिशाओं में भी नाचते हुए से विचर रहे थे। चरिति विक्रांत गामीन संतप्ताः संतपताजनम प्रति सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले सातिके के उस चरित्र को देखकर त्रिगर्त देशी करोदा अपने स्वजनों के लिए शोक संताप करते हुए पीछे लौट गए तदनंतर युद्ध में दूसरे देशी सौरवीर सैनिकों ने अपने सर समूहों द्वारा उन पर नियंत्रण करते हुए उन्हें उसी प्रकार रोका जैसे महावत मतवाले हाथी को अंकुशों द्वारा रोकते हैं मुहूर्ता देव सात की तथा कलिंग युद्धे तो बल विक्रम तब अचिंत्य बल और पराक्रम से संपन्न महामना सात्विकी ने उनके साथ युद्ध करके दो ही घड़ी में उन्हें हरा दिया और फिर वे कलिंगदेशी सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे थाम तसेनाम्य कलिंगान दुरातयाम अथ पार्थम महाबाहुर धनंजय मुपास कलिंगों की उस दुर्जय सेनाओं को लांघकर महाबाहू सात कुमार अर्जुन के निकट जा पहुंचे श्रांतो यथास्थल मुजीवान तम दृष्ट पुरुष व्याघ्रम जोधान समल में तैरते तैरते थका हुआ मनुष्य स्थल में पहुंच जाए उसी प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन को देखकर युधान को बड़ा आश्वासन मिला। पार्थम तव पार्थ पदानुगह। सात्विकी क्यों आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा पार्थ देखो यह तुम्हारे चरणों का अनुगामी श्रीनी पौत्र आ रहा है शिष्य सखा चेव तव सर्वान सत्य पर यह सत्य पराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा भी है इस पुरुष सिंह ने समस्त योद्धाओं को तिनको के समान समझकर कर परास्त कर दिया उपद्रव तब प्राणेट इंडे तीसात ही किरेट धारी अर्जुन जो तुम्हें प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है वही यह सात्य की कौरव में घोर उपद्रव मचाकर आ रहा है द्रोणम तथा भोजम कृत्य फाल्गुन ये अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य तथा भोजवंशी कृतवर्मा का भी तिरस्कार करके तुम्हारे पास आ रहा है धर्मराज प्रिया वरान वरान सूरश कृता फाल्गुन आभ्येत सात्यक ही फाल्गुन एवं उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता सात्य की धर्मराज के प्रिय तुम्हारे समाचार लेने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं को मारकर यहाँ आ रहा है कृत् दुष्कर्म कर्म सैन्य मध्य महाबल तव तो दर्शनम अन्वेक्षण पांडवाभ्येत सात्यक पांडुनंदन महाबली सा कौरव सेना के भीतर अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके तुम्हें देखने की इच्छा से यहाँ आ रहा है बहुनेक रथे ना जो जोधयथान आचार्य प्रमुखान पार्थ प्रया ते सह पार्थ युद्धस्थल में द्रोणाचार्य आदि बहुत से महारथियों के साथ एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध करके यह के इधर आ रहा है। बल प्रेसित धर्म राज्य के कुंती कुमार अपने बाहुबल का आश्रय ले कौरव सेना को विदीर्ण करके धर्मराज का भेजा हुआ यह सातकी यहाँ आ रहा है यस्य नास्ति समूह योदेशन सोंते युद्ध धुर्मद कुंती नंदन कौरव सेना में किसी प्रकार भी जिसकी समता करने वाला एक भी योद्धा नहीं है वही यह रण दुर्म सातकी यहाँ आ रहा है भी मुक्तो बहुला पार्थ, की। पार्थ जैसे सिंह गायों के बीच से अनायास ही निकल जाता है उसी प्रकार कौरव सेना के घेरे से छूटकर निकला हुआ यह सातकी बहुत से शत्रु सेनाओं का संहार करके इधर आ रहा है ज सहस्राणाम वक्त पंकज सन्भ आश्चर्य सुधाम पार्थ थे प्रमाति सात्की कुंती नंदन य सातिकी सहस्रो राजाओं के कमल सद समकों द्वारा इस रणभूमि को पाटकर कर शीघ्रता पूर्वक इधर आ रहा है जल संधम चिप्रमा जाति सात यह सातकी रणभूमि में भाइयों सहित दुर्योधन को जीत कर और जलसंध का वध करके शीघ्र यहाँ आ रहा है सात सोड़ित और मांस रूपी की से युक्त खून की नदी बहाकर और कौरव से सैनिकों को तिनकों के समान उड़ाकर कर यह सातकी इधर आ रहा है ततः प्र कौंते यशव वाक्यमब्रवीत न मे प्रिय महाबाहो जन्माभ्ये तिथा त्यक तब हर्ष में भरे हुए कुंती अर्जुन ने केशव से कहा महाबाहो सात्विकी जो मेरे पास आ रहे हैं यह मुझे प्रिय नहीं है नहीं जाना मैं वृत्ता वा। धर्म राज के यदि केसव पता नहीं धर्मराज का क्या हाल है सात्विकी से रहित होकर वे जीवित हैं या नहीं एते महाबाहो रक्षित स पार्थिव तमे स कथम उत्सृज्य मम कृष्ण पदानु महाबाहो सा को तो उन्हीं की रक्षा करनी चाहिए थी श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर ये मेरे पीछे कैसे चले आए राजा जो द्रोणा यो सृष्ट स यम ए सभूर इन्होंने राजा प्रत्युरे को द्रोणाचार्य के लिए छोड़ दिया और भी अभी मारा नहीं गया इसके ये रण में सिनी पौत्र सात्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं सोयम गुरु तरो भारत समाह रक्षित इस समय के कारण मुझ पर बहुत बड़ा भार आ गया एक तो मुझे राजा का कुशल समाचार जानना है दूसरे सातकी की भी रक्षा करनी है जयद्रथस्त लंबते च दिवाकर शांत इस महाबाहू अल्प है है इसके सिवा जेद्रत का भी वध करना है इधर सूर्यदेव देव अस्ताचल पर जा रहे हैं माधव ये महाबाहु सार्थ के समय थक कर अल्प प्राण हो रहे हैं इनके घोड़े और सारथी भी थक गए हैं केशव और उनके सहायक थके नहीं है अपेम भवेम समागिन सागरम तीर्थ सत्य विक्रम गोस्पदम प्राप्त सी देता महोजा क्या इन दोनों के इस संघर्ष में इस समय सात सकुशल विजयी हो सकेंगे कही ऐसा तो नहीं होगा कि सत्य पराक्रमी सिने प्रवर महाबली सात की समुद्र को पार करके गाय की खुरी के बराबर जल में डूबने लगे अपि कौरव मुख्य नृत महात्म समेत भूरे स्रवसा स्वस्थ मान भवे कौरव कुल के मुख्य वीर अस्त्रवीता महामाना भूरिश्रभा से भिड़ कर क्या सवन, की सकुशल रह सकेंगे आचार्या केशव मैं तो धर्मराज के इस कार्य को विपरीत समझता हूँ जिन्होंने द्रोणाचार्य का भय छोड़कर सात्विकी को इधर भेज दिया खगसे द्रोण कशिस्या कुशल ही निपह जैसे बाजपक्षी मांस पर झपट्टा मारता है उसी प्रकार द्रोणाचार्य प्रतिदिन धर्मराज को बंदी बनाना चाहते हैं क्या राजा युधिटिष्ठ सकुशल होंगे इस श्री महाभारती द्रोण पर अर्जुन दर्शन एक चुरी शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में की और अर्जुन का परस्पर साक्षात्कार विषयक 141 सौ अध्याय पूरा हुआ